राधा अष्टमी 18 सितंबर 1912। गौरी मां के आश्रम के स्कूल के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आजकल मेरा मां के पास इच्छा अनुसार जाना संभव नहीं हो पाता है राधा अष्टमी के दिन समय पा मैंने मां के पास जाकर देखा कि वे गंगा स्नान हेतु जाने के लिए पास के कमरे में तेल लगा रही हैं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 बैठो मैं नहा कराती आती हूं मेरे कहने पर कि मैं भी उनके साथ गंगा जाऊंगी वे बोली तब चलो उस समय बूंदा बांदी हो रही थी इसीलिए गोलाप मां ने मुझे किसी प्रकार भी जाने नहीं दिया मां ने भी तब गोलाप मां की हां में हां मिलाते हुए कहा तो रहने दो बेटी मैं अभी आई इसीलिए रहना पड़ा इसी प्रकार मैं प्रायः देखती थी कि मां एक सरल वधू की भांति भी किसी की भी बात पर जोर देकर कुछ कहती नहीं थी जो हो मां के बाहर निकलते ही वर्षा प्रारंभ हो गई घर वापस लौटने पर मां ने मुझसे कहा बाहर निकलते ही पानी गिरने लगा यह देख मैं सोचने लगी अहा तुम आना चाह रही थी आने से अच्छा होता गंगा दर्शन हो जाता सच बात तो यह थी कि मैं गंगा दर्शन के लिए उतनी नहीं जितनी मां का संघ लाभ करने की आकांक्षा से जाना चाह रही थी संसार की विभिन्न बाधा विघ्नों के कारण मां के पास आना ही नहीं होता था इसीलिए भाग्य से जिस दिन मां के पास आना होता उस दिन तनिक भी इच्छा नहीं होती थी कि मां को क्षण भर के लिए भी आंखों से ओझल करूं मां की बात सुनकर गुलाब मां ने कहा नहीं गई तो क्या हुआ तुम्हारे चरणों के स्पर्श से ही सब होगा मेरे भी वैसा कहने पर मां बोली कहती क्या हो गंगा से भला तुलना उसी प्रकार व्यवहार में अथवा बातचीत में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 मैंने भी परम आनंद के साथ प्रसाद पाया शाल के पत्ते में प्रसाद पाते समय साधु नाग महाशय का स्मरण हो आया मैंने मां से कहा मां शाल के पत्ते में प्रसाद पाते ही नाग महाशय की याद हो आई है मां ने कहा आहा उसकी कैसी अपूर्व भक्ति थी यह देखो ना शाल का पत्ता कैसा सूखा और खड़खड़ा है इसे कोई खा सकता है प्रसाद का इससे स्पर्श हुआ है यह सोच भक्ति के आधिक्य में वह शाल का पूरा पत्ता ही खा गया अहा, उसकी कैसी प्रेम भरी आंखें थी रक्तिम आंखें सब समय आंसुओं से भरी कठोर तपस्या से सारा शरीर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 मेरे खाने पीने की चिंता छोड़कर इष्ट नाम का जप कीजिए मां हां कैसी गुरु भक्ति थी शुचि अशुचि में कैसा सम ज्ञान था मैंने फिर कहा अर्धोदय योग के समय नाग महाशय कलकत्ते से अपने घर लौटे थे इस पर उनके पिता ने भर्तस्ना करते हुए कहा गंगा स्नान न कर गंगा प्रदेश से घर चला आया पर योग के समय सबने देखा कि आंगन को भेद कर जल धारा निकलकर सारे आंगन को डुबाने लगी और नाग महाशय आओ मां गंगे आओ मां गंगे कहते हुए अंजलि भरकर वह जल अपने सिर पर देने लगे यह देख मोहल्ले के सब लोग उस जल में स्नान करने लगे मां हां उसकी भक्ति के प्रभाव से ये सब अद्भुत घटनाएं हुई थी मैंने एक कपड़ा दिया था उसे सिर में बांध कर रखता उसकी स्त्री भी बहुत अच्छी और भक्तिमती है उस दिन आम के मौसम में यहां आई थी अभी भी जीवित है इसी समय कुछ स्त्री भक्तों के आने से बात थम गई मां ने उठकर उनका प्रणाम ग्रहण किया और मुझसे पान बनाने के लिए कहा कुछ देर बाद मैंने दो पान लाकर मां को दे दिए मां ने दोनों पान अपने हाथ में ले एक स्वयं खाया और दूसरा मुझे खाने को दिया मैं पुनः बाकी का पान बनाने चली गई मां कुछ देर बाद ही दो स्त्री भक्तों को साथ ले उसी कमरे में आकर बैठी दोनों स्त्री भक्तों की सहायता से पान बनाने का काम शीघ्र ही हो गया मां ने ठाकुर का पान पहले अलग निकाल लिया और मेरी अच्छी बेटियों ने कितनी जल्दी पान बना ली कहकर आनंद प्रकाश करने लगी अब मां तिमंजिले में गोलाप मां के कमरे में गई कुछ देर बाद मैं वहां जाकर देखती हूं मां उस कमरे के दरवाजे की चौखट में सिर रखकर लेटी हुई हैं। भला भीतर कैसे जाऊं? मुझे देख मां ने कहा आओ आओ इसमें कोई दोष नहीं सब समय मां का इसी प्रकार का भाव रहता था बाद में मां ने सिर उठाया कमरे में जाकर मैं उनके पास बैठकर हवा करने लगी मां लेटी हुई गौरी मां के स्कूल की सब बातें गाड़ी का किराया आदि के संबंध में पूछने लगी मैं भी यथासाध्य उत्तर देने लगी उसी समय वे दोनों भक्त स्त्रियां वहां आईं। उनमें से एक मां के बालों को सुखाने लगी और उनके सफेद बालों को निकालकर आंचल में बांधकर रखने लगी उसने कहा कि वह इनका कवच बनाएंगी इस पर मां लज्जित होकर बोली उन सफेद बालों का क्यों कितने गुच्छे के गुच्छे काले बाल फेंक जो दे रही हूं मां अब उठकर छत में थोड़ी धूप सेकने गई हम लोग भी साथ में गईं और एक किनारे खड़ी होकर गंगा दर्शन करने लगी इसी समय गोलाब मां अपने कमरे से बोली मां तो सबको लेकर छत में गई हैं मैं कैसे जानूं कि कौन खाएगा और कौन नहीं यह सुन मैंने मां से पूछकर उन्हें सूचित किया कि केवल वह विधवा महिला नहीं खाएगी धूप में बहुत से कपड़े डाले गए थे मां ने मुझे उन्हें उठाकर कमरे में रखने के लिए कहा मैं कपड़े उठा रही थी कि मां ठाकुर को भोग लगाने नीचे उतरी हम लोग भी सब नीचे ठाकुर घर में आए भोग दिए जाने पर मां ने मुझसे स्त्रियों के लिए बैठने की जगह बना देने के लिए कहा बाद में हम सब प्रसाद पाने बैठे मां ने एक दो कौर खाकर हम सबको प्रसाद दिया उसके कुछ देर पहले और दो स्त्री भक्त आई थीं। उनमें से एक ठाकुर के समय की सधवा वृद्धा थी और दूसरी उनकी पुत्रवधु वृद्धा खाते खाते कहने लगी आहा ठाकुर ने हम लोगों को जो सब बातें बताई थीं, उनका हम क्या पालन कर रहे हैं संसार का इतना सब भोग क्यों भोगना पड़ता है संसार संसार कहते हुए मर रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि यह काम नहीं हुआ वह काम नहीं हुआ मां ने यह सुनकर कहा काम तो करना ही चाहिए कर्म करते रहने से कर्म का बंधन कट जाता है तब निष्काम भाव आता है क्षण मात्र भी बिना कर्म के रहना उचित नहीं भोजन के बाद मां थोड़ी देर विश्राम करने के लिए खाट पर लेटी सभी उनकी सेवा करने के लिए लालयित थे पर मां ने सबको विश्राम करने के लिए कहा कुछ देर बाद अन्य सब स्त्रियां घर में काम है कहकर चली गईं। मैं और ठाकुर के समय की एक विधवा महिला रह गई मुझ अकेली को मां की सेवा का भार मिल गया वह विधवा मां के पास बैठकर अपने संसार के दुख की अनेक बातें बताने लगी मां आपके पास सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल जाती है पर उन लोगों के पास क्षमा नहीं है आदि मैंने उनसे पूछा आपने क्या ठाकुर को देखा है हां देखूंगी क्यों नहीं वे हमारे घर आते थे मां तो तब बहू की भांति रहती थी मैंने कहा ठाकुर के संबंध में कुछ बताइए ना मैं सुनूं। उन्होंने कहा मैं क्या बोलूं मां को बोलने के लिए कहो मां तब आंखें बंद किए हुए थीं, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई थोड़ी देर में मां स्वयं कहती हैं जो व्याकुल हो उन्हें पुकारेगा वही उनका दर्शन पाएगा उस दिन उस लड़के अर्थात ठाकुर के प्रिय भक्त तेजचंद्र मित्र की मृत्यु हो गई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 उसे रोते देखकर ठाकुर उसके सामने आकर कहते हैं अरे क्यों रोता है गंगा के किनारे ईंट में दबा हुआ है देख उसने तुरंत ईट को उठाकर देखा तो सचमुच में नोटों की एक गड्डी थी यह सब उसने शरत महाराज अर्थात स्वामी शारदानंद को आकर बताई शरत ने सुनकर कहा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 घाट में नौका लगते ही उसमें से बलराम बाबू गौरदासी आदि एक हंडी में रसगुल्ला लिए हुए उतरे ठाकुर तो आनंद में राखाल को पुकार कर कहने लगे अरे आरे आ रसगुल्ला आया है आ खा भूख लगी है कह रहा था ना राखल तब गुस्से में आकर कहने लगा आपने इस प्रकार सबके सामने भूख लगी है क्यों कहा उन्होंने कहा इससे क्या हुआ रे भूख लगी है तो बोलने में क्या दोष उनका ऐसा ही स्वभाव था इसी समय भूदेव स्कूल से बुखार लेकर लौटा मां ने उसके लिए बिस्तर लगा देने को कहा मैंने बिस्तर लगा दिया मां को आज एक बार राम बाबू की मां को देखने बलराम बाबू के घर जाना है वे रक्त आमाशय से बहुत पीड़ित हैं इसीलिए वे जल्दी उठकर अपना शाम का कामकाज निपटाने लगीं और बोली एक बार वहां जाना ही होगा माकू के स्कूल की गाड़ी आने से उसे रुकने के लिए कहना ठाकुर को शाम का भोग दे उन्होंने मुझे प्रसाद लेने को कहा मैंने कहा अभी रहने दो वे बोली ठीक है बाद में लेना नलिनी इसे प्रसाद देना माकू की गाड़ी आते ही उन्होंने कहा मैं जल्दी ही लौटकर आ रही हूं तुम बैठना मेरे आए बिना जाना नहीं मां और गोलाब मां घंटे भर बाद बलराम बाबू के यहां से लौटी इधर मुझे सूचना मिली कि मुझे लेने के लिए कोई आया है पर मैं मां के लौटने की प्रतीक्षा में थी मां ने आते ही कहा तुम बैठी हो बेटी मैं तुम्हारे लिए ही जल्दी चली आई कुछ खाया है नहीं मां यह क्या नलिनी कुछ खाने को ही नहीं दिया मैं बोलकर गई थी नलिनी लज्जित होकर याद नहीं रहा अभी देती हूं मां न रहने दे अब तुझे देने की जरूरत नहीं मैं ही देती हूं और मुझसे कहा तुमने मांग क्यों नहीं लिया बेटी यह तो अपना ही घर है मैंने कहा वैसी भूख रहने से मैं मांगकर खा लेती थी मां मां ने तुरंत जाकर कुछ प्रसादी मिठाई लाकर मुझे दी मैं आनंद से खाने लगी मैं पान दे रही हूं कहकर वे पान लाने गईं। नलिनी दीदी ने कहा वहां बना हुआ पान तो है ही नहीं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 आपको आना नहीं होगा मां फिर भी सहास्य दुर्गा दुर्गा कहती हुई सीढ़ी तक आकर रुकी मैंने कहा और रुकने की आवश्यकता नहीं है मां मैं ठीक चली जाऊंगी और एक दिन अक्षय तृतीया के दिन पूर्वोक्त वह सधवा वृद्ध महिला अपने पुत्र के साथ स्नान करने आई और मां के हाथ में जनेयू और कुछ फल देने लगी मां ने कहा मुझे क्यों भूदेव को दो उसके कुछ देर बाद बात बात में हम लोगों की ओर वे देखकर बोली आज के दिन मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देती हूं कि तुम लोगों को मुक्ति लाभ हो जन्म और मृत्यु यह बड़ी यंत्रणा है वह तुम लोगों को और न भोगना पड़े अक्टूबर 1912 पूजा की छुट्टियों में मैं एक दिन सवेरे मां के पास गई मैंने देखा कि मां खूब व्यस्त हैं उन्होंने मुझे बैठने को कहा और रांची से आए एक भक्त को बुलवा भेजा भक्त बहुत से फल फूल कपड़ा और कपड़े के गुलाब के फूलों की एक माला जो देखने में सद्य खिले फूलों जैसे थे लेकर ऊपर आए भक्त ने मां से वह माला गले में धारण करने का अनुरोध किया तो मां ने गले में डाल लिया इसी समय गोलाब मां ने यह देखकर कि माला में लगा लोहे का तार मां के गले में लगेगा भक्त की भत्सना की भक्त को घबराया देख करुणामयी मां ने कहा नहीं वह नहीं लग रहा है मैंने उसे कपड़े के ऊपर पहना है भक्त प्रणाम करके नीचे चले गए मां और मैं बाद में प्रसाद पाने बैठे मां को देने के लिए मैं कुछ फल और नाश्ते की चीज ले गई थी मां के पास उसे लाते ही उन्होंने कहा कि उसे ठाकुर को निवेदित करके ले आओ लाने पर उसमें से एक अंगूर मुंह में डालकर बोली आहा बड़ा मीठा है मैंने उन्हें कुछ दिन पहले एक साड़ी दी थी वही साड़ी उन्होंने पहनी थी मुझे दिखाते हुए बोली देखो बेटी तुम्हारी साड़ी को पहनकर मैंने उसे मैला कर दिया मैं अवाक होकर सोचने लगी मां इस अयोग्य संतान के प्रति तुम्हारी इतनी कृपा और स्नेह मैं स्वयं के पत्तल से प्रसाद उठा उठाकर मुझे देने लगी मैं हाथ फैलाकर ले रही थी कि अचानक मेरा हाथ उनके हाथ से टकरा गया मैंने कहा मां हाथ धो लीजिए हाथ में थोड़ा सा पानी लेते हुए मां ने कहा लो हो गया इसी समय नलिनी दीदी आकर बैठी उन्हें पहले किसी कारण क्रोध आ गया था मां ने उसकी भर्तसना करते हुए कहा स्त्रियों का इतना गुस्सा करना क्या ठीक है सहन शक्ति होनी चाहिए बचपन में माता पिता की गोद तथा यौवन में पति का आश्रय छोड़ स्त्रियों का कोई स्थान नहीं स्त्रियां बड़ी तुनक मिजाज होती हैं तनिक सी बात उन्हें लग जाती है और पुरुषों को बोलने में भला क्या लगता है इसीलिए दुख कष्ट सहन करके भी पति अथवा माता पिता के पास ही रहना चाहिए कुछ देर बाद राधु आई और घुटनों तक कपड़ा उठाकर बैठी यह देख मां उसकी भत्सना करते हुए बोली यह क्या री स्त्रियों का कपड़ा घुटनों के ऊपर क्यों उठना चाहिए यह कहकर उन्होंने एक श्लोक कहा जिसका आशय था स्त्रियों का घुटने के ऊपर कपड़ा उठना मानो नंगे होने के समान है चंद्रबाबू की बहन आई है बातचीत के बीच उन्होंने पूछा मां के पति हैं यह सब क्या उनके लड़के लड़कियां बहू आदि हैं मैंने कहा क्या आपने ठाकुर के बारे में सुना नहीं उनकी शिक्षा ही थी कामिनी कांचन का त्याग वे अचकचाकर बोली मैंने समझा था ये सब लोग उनके लड़के बहु आदि होंगे दुर्गा पूजा आ रही है इसीलिए मां ने अपनी तीन भतीजियों के पति के लिए कपड़ा छांट करके रखा और मुझे अलग से बांध देने के लिए कहा एक धोती मेरे हाथ में देकर बोली इसे सहेज कर रखो तो बेटी पूजा के समय गणेश इसे पहनकर मठ जाएगा दोपहर का भोग तथा प्रसाद पाना हो गया भोजन के बाद मां आराम करने लगी मैं पास में बैठकर पंखा झलने लगी मां ने कहा वहां से एक तकिया लाकर मेरे पास सो और हवा करने की आवश्यकता नहीं मां के तकिए में मैं कैसे सोऊंगी यह सोच मैं राधु के कमरे से एक तकिया ले आई देखते ही मां हंसकर बोली वह तो पगली अर्थात राधु की मां की तकिया है री तुम उसी तकिए को लाओ ना उससे दोष नहीं फिर राधु को बुलाकर बोली राधु, तू भी आ अपनी दीदी के पास सो चंद्रबाबू की बहन के संबंध में मां के साथ मेरी बात होने लगी मां ने कहा तुम तो कह ही सकती थी हां उनके पति तो कमरे में बैठे हैं और हम सब उनके पुत्र पुत्री हैं मैं इस तरह सारे विश्व ब्रह्मांड में तो उनके कितने ही पुत्र पुत्री हैं मां मां हंसने लगी बातों ही बातों में उन्होंने कहा कितने लोग कितने प्रकार का भाव लेकर आते हैं बेटी कोई एक ककड़ी ठाकुर को देकर कितनी कामना से कहता है ठाकुर मैंने तुमको यह दिया तुम मेरे लिए यह करो इसी प्रकार कितने लोगों की कितनी प्रकार की कामनाएं